क्या सुनाएं है बताओ अष्टावकर कहते हैं न तुम विप्रो विप्रादि को वर्णो न ना श्रमी नोचरा असंगो निर्विकार निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा जैसे तू शरीर का साक्षी है ऐसे मन का बुद्धि का साक्षी है सुख और दुख का साक्षी है ऐसे संसार का साक्षी है धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसाहि न तय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 चुंदला अपने बच्चों को ही उपदेश देती थी न करता न भोकता सी शुद्धो बुद्धोसी निरंजन हो तो जो मूड अपने को बंधन में मानता है वो बंध जाता है जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है तो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं बुद्ध तो सात कदम चले बाद में कहा कि मुक्ति हो सकती है संसार दुख रूप है दुख से छूटा जा सकता है सात कदम चले बाद में आठवें कदम में कुछ सत्य की बात कही लेकिन अष्टावक्र तो पहले ही शुरू से ही सत्य कह देते हैं न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु ये पांच भूतों का पुतला तो नहीं है सीधी सादी बात है एकदम स्वच्छ है लेकिन हम लोगों की उपासना नहीं गैर संस्कार पड़ गए उसीलिए कुछ करो इतना इतना करो इतना कमाओ इतना खाओ इतना धरो इतना मरो बाद में कहीं सुखी होंगे तो सुख का दरिया लहरा रहा है सुख का सिंधु तुम्हारे साथ है पास है और वो सुख स्वरूप परमात्मा तुम्हें दुखी करना भी नहीं चाहता जैसे बच्चों पर हरकत हुई दुख की तो मां बेचैन हो गई ऐसे ही तुम पर यदि दुख की असर होती है तो मां की मां जो है परमात्मा वो अस्तित्व जो ईश्वर आत्मा वो कोई खुश नहीं होता ईश्वर तुमको दुखी करके खुश नहीं होता तुमको सुखी होकर खुश होता है तुमको शांत देखकर खुश होता है ईश्वर कहो गुरु कहो एक ही तत्व के दो नाम है ईश्वर और गुरु रात में मूर्ति भेदे विभागिनो व्योम व्याप्तम देहाय तस्मय से गुरुवे नमो तो हम जब अपने ओर लौटते हैं शांत होते हैं मौन होते हैं अपने घर की ओर आते हैं तो भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं और जितना जितना आदमी मौन होता है उतना उतना वो महान होता जाता है और जितना जितना बहिर्मुख होता है उतनी उतनी, उतनी, उतनी उसको गेल छा चढ़ती है फिर कुछ करके कुछ देख के कुछ पाकर कुछ खोकर आदमी सुखी होता है वो सुख टिकता नहीं है अष्टावक्र कहते कुछ करना नहीं है केवल जानना है कोई मजूरी करने की जरूरत नहीं चित्त की विश्रांति जहां जहां मन जाता है उसको देखो जितना अधिक तुम शांत बैठ सको उतना तुम महान होते जाओगे कीर्तन करते करते देह देहाध्यास को भूलना है जब करते करते इधर उधर की बातें को भूलना है जब इधर उधर की बातें भूल गए तो जब भी भूल जाए तो कोई हरकत नहीं शांत भवा सुखी भावा। विष्णु की पूजा में आता है शांता का आरंभ गगन सदृशम मेघवर्णम, सुभांगम, शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम सच पूछो तो विष्णु भगवान को मेघवर्ण क्यों कहा व्यापक चीज हमेशा मेघवर्णी होती है गगन सदृश होती है समुद्र का पानी नीला देखता है आकाश नीला देखता है ऐसे जो परमात्मा है जो विष्णु है जो सब में बस रहा है वो व्यापक है इसलिए इसको नीला वर्ण कह दिया शिवजी का चित्र विष्णु का चित्र कृष्ण का चित्र राम का चित्र नीलवर्णी बनाया देश के जानकारों ने सच पूछो तो परमात्मा किसी वर्ण का नहीं है लेकिन उस परमात्मा की व्यापकता दिखाने के लिए नील, नील वर्ण की कल्पना की गई तो ऐसे ही तुम्हारा आत्मा किसी वर्ण का नहीं किसी आश्रम का नहीं लेकिन जिस शरीर में आता है उस वर्ण का जैसा लगता है जिस आश्रम में आता है उसको उस आश्रम का मानने लगता है ऐसा मानते मानते दुखी सुखी होता है और जन्मता मरता है जब मान्यता बदल जाए तो आदमी इतना अंदर खजाना छुपा है इतनी इतनी गरिमाशाली आदमी है कि उसको सुखी होने के लिए न स्वर्ग की जरूरत है न इलेक्ट्रॉनिक के साधनों की जरूरत है न दारू की जरूरत है किसी चीज की जरूरत नहीं सुखी होने के लिए शरीर जिंदा रखने के लिए पानी की हवा की रोटी की जरूरत है लेकिन सुखी होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं अब की बात है कि बिना वस्तु के कोई सुखी दिखता ही नहीं जब सुख आती है कोई वस्तु तो सुखी होता है वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है वस्तुओं से तो केवल बेवकूफी बढ़ती जाती अभी चार पांच दिन बच्ची थी अंदर कोई वस्तु नहीं थी मुंबई के फ्लैट नहीं थे मकान नहीं थे रेडियो नहीं था कुछ नहीं था दो टाइम रूखा सुखा भोजन मिल जाता था बैठ जाते थे शांत बता दिया था कैसे ईश्वर की और वाला पुस्तक पढ़ता रहना वो पढ़ती रही ईश्वर की और वाला पुस्तक योग वशिष्ठ कह दिया था कि शांत होने अभ्यास करना तो यहाँ आई वो जो शांति सुख मिला तो एकदम इतना भाव में भर गए के पैर दबा रहे फिर शांत शांत होते वो भाव भी शांत हो गया और एकदम पड़ी रही तो पड़ी रहने में कोई बाहर के लोग नहीं जानेंगे कि कितना सुख मिलता है लेकिन जब चित्त अंतर्मुख होता है जो शांति मिलती है और जो एक बार सुख की परमात्मा के सुख की झलक मिलती है तो वे जगत के पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकते एक बार तुमको सम्राट पद मिल जाए एक बार तुम खीर खा लो तो भिखारन के टुकड़े तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। एक बार तुम सम्राट बन जाओ राजा देराज, तो फिर पटावाला की नौकरी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी ऐसे ही मन को एक बार परमात्मा का सुख मिल जाए सीधे सीधे मिले जानकर मिले या अनजाने में मिले एक बार ध्यान का सुख मिल जाए एक बार परमात्मा का मौन मौन होते होते परमात्मा शांति का सुख मिल जाए तो फिर मन तुम्हें धोखा नहीं देगा मन का स्वभाव है जहां उसको झलक मिल जाती है उसी का चिंतन करता है उसी के पीछे तुमको दौड़ाता है तो जगत में जो झलकें मिलती हैं वो अज्ञानवश इंद्रियों के द्वारा मिलती हैं इसलिए अज्ञानवश बेचारे जीव भागे जाते हैं जब सत्संग के द्वारा पुण्य प्राप्ति के द्वारा गुरुओं की कृपा के द्वारा जब आत्मा की झलक मिलती है तो जगत की पूरी जो सुख भोगे है जो झलके वो व्यर्थ हो जाती है शायद भरत्री ने इसी बात को लक्ष्य करके कहा होगा जब स्वच्छ सत्य संगो तभी कछू कछू चीन हो क्या चीनो के मुड जाने आपको रथ में घूमकर सुख लेना बिस्तर पर फूलों की शया बनाकर सुख लेना ये सब मुढ़ता के खेल थे सुख तो मेरे आत्मा में यू ही भरा था तो सुख को सब चाहते हैं और सुख जितना जितना अंतर्मुक्ता से मिलता है उतना उतना आप महान होते जाते हैं और बहिर्मुक्ता से सुख का एहसास होता है चिदाभास एक सरोवर है उसमें जो लहर उठी उसका नाम चिदावली चिदाभास चिदावली उस चिदावली से बुद्धि वृत्ति हुई बुद्धि में विकल्प आए तो मन हुआ उसने चिंतन किया तो चित्त हुआ देह के साथ अहम किया तो अहंकार हुआ अरवृत्ति इंद्रियों के द्वारा जगत में आई फिर जगत में जात पात आ गई जात पात आई आश्रम आए वर्ण आए राष्ट्रीयता आई कालापन आया गोरापन आया ये सब वृत्तियों में हमने थोप दिया परमात्मा रूपी सरोवर में स्पंदन रूपी चिदावली हुई चिदावली में फिर बुद्धि बुद्धिवृत्ति से फिर संकल्प वृत्ति विकल्प हुआ संकल्प विकल्प तो मनोहवृत्ति उस वृत्ति ने जब चिंतन किया तो चित्त उसका नाम किया उस वृत्ति ने जब देह में अहम किया तब तो अहंकार हुआ अहंकार तीन किस्म के होते हैं दो किस्म के अहंकार मुक्तिदायी है करना चाहिए बेड़ा पार होता है और एक किस्म का अहंकार जो है वो छोड़ना चाहिए मैं शरीर हूँ शरीर से संबंध इतना जाति वाला इतना धर्म वाला ऐसा हूं पैसे वाला ये वो ये अहंकार नरक में ले जाता है देह को मा, मैं मानकर देह के संबंधियों को मेरा मानकर देह से संबंधित वस्तुओं को हमारा मान कर जो अहंकार है ये शुद्ध अहंकार है शुद्ध चीजों में माया है ये नरक में ले जाता है दूसरा है कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं जैसे वो निभाड़े की बात बताई थी ना प्रहलाद ने देखा कि वो कुम्हार निभाड़े में आग लगाकर चिल्ला रहा है रो रहा है प्रार्थना किया जा रहा है प्रहलाद ने पूछा क्या कारण है क्यों रोते हो क्यूँ प्रार्थना करते हो कुमार ने कहा कि बिल्ली के बच्चे दो निभाड़े के बीच जो मटका था ऊंधा उसमें रखे गए थे बिल्ली ने रखे थे मैं निकालना भूल गया और चारों तरफ आग लगा दी अब मेरे बश में नहीं है कि उनको बचाऊं आग बुझाना मेरे बश की बात नहीं आग चारों तरफ लपटे ले रही है मेरे बश में नहीं उन बच्चों को जिला दू लेकिन अस्तित्व चाहे परमात्मा चाहे तो उन्हें जिंदा रख सकता है उसी मैं चिल्ला रहा हूँ पश्चाताप भी करे जा रहा हूँ और उसको प्रार्थना भी किए जा रहा हूँ की मेरी बेवकूफी को तू नहीं देखना तू अपनी उदारता को देखना मेरी नादानी को मत निहारना तू अपनी करुणा को निहारना उन बच्चों को तू बचाना तू चाहे तो बचा सकता है उभर गया प्रार्थना से अनजाने में देखो गया मटके पक गए जिस मटके में बच्चे पड़े थे वो भी पक गया लेकिन बच्चे कच्चे के कच्चे रहे जिंदे के जिंदे रहे मुकम करोति थी वाचालम वो ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता वो तो सत सतत करता है नहीं तो कलजुका आदमी घोर कलजुका आदमी और अहमदाबाद में रहने वाला हमारा क्या पुण्य है हमारी क्या अकल है हमारे क्या समझ है फिर भी वो प्रेरणा करके ऐसी जगह पर ले जा रहा है अस्तित्व चाहता है परमात्मा चाहता है कि आप सदा के लिए सुखी हो जाओ इसीलिए तो तुमको यहाँ लाने की प्रेरणा देता तुम्हारी अकल और होशियारी से तो हम लोग कर करके थके है उसकी बार बार करुणा हुई हमने बार बार ठुकराई फिर भी वो थकता नहीं है हमारे पीछे लगा रहता है जगाने के लिए कई आयाम करता है कई तकलीफें देता है कई सुख देता है कई प्रलोभन देता है संतों के द्वारा दिलाता है बोले आश्रम बापू ने आशीर्वाद दिया यह दिया मैं क्या देता हूँ मेरे पास ये होता तो फिर मेरा मेरा कुछ नहीं मैं कुछ आशीर्वाद वाशीर्वाद देता नहीं परमात्मा तुमको अपने तरफ बुलाने के लिए आशाराम के द्वारा कुछ कर देता है और होगा परमात्मा तुमको अपना बनाने के लिए आश्रम के द्वारा कुछ घटा देता होगा बोला देता होगा हो, हो जाता होगा तो ये अस्तित्व ही तो करता है परमात्मा ही तो करता है परमात्मा की सत्ता से तो हो रहा है तो जब वो ईश्वर इतना इतना कर रहा है इतना इतना तुम्हारा ख्याल रख रहा है बिल्ली के बच्चों को निभाड़े से बचाया बिल्ली तो के बच्चों को निभाड़े से बचा सकता है तो अपने बच्चों को संसार बत्थी से बचा ले और अपने आप में मिला दे तो उसके लिए कोई कठिन भी तो नहीं है ना परमात्मा तो सचमुच इधर उधर कहीं है नहीं तुम्हारा अहंकार होता है तो परमात्मा छुप जाता है तुम्हारा अहंकार खो जाता है तो परमात्मा हो जाता है एक बूढ़े फकीर से गृहस्थी ने पूछा कि बाबा जी तुमको भिक्षा तो हम देंगे लेकिन तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है बाबा जी ने कहा देख ले हा बाबा जी ने मुंह फाला दात नहीं जीव घुमा के देखा है बोले यही अनुभव है मेरे जीवन का बाबा समझे नहीं बोले एक दांत कड़े हैं गायब हो गए और जीव नरम है तो अभी तक है जो कड़ा है वो जाता है <laughs> ये मेरे जीवन का अनुभव है जो अकड़ है जिसमें कड़ापन है अकड़ है वो जल्दी मारे <laughs> खो जाता है मर जाता है अकड़ वाले सब गाय है जिसमें अकड़ नहीं है वो अंतिम तक रहती है तो दे को मेरा मानकर जो अकड़ा है और देह के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो कुछ जगत का कचरा भरा है उस विद्या को मेरी विद्या मानकर जो अकड़ा है वो जल्दी टूट जाता है लेकिन जिसको इन चीजों की अकड़ नहीं है जो अस्तित्व पर बिखरा है वो जैसे जीव हमें कायम रहती है दांत टूटते फूटते रहते हैं ऐसे ही उसकी भक्ति उसकी श्रद्धा उसकी ईश्वर प्रीति कायम रहती है ओम ओम तो तीन प्रकार के अहंकार हैं एक अहंकार है मैं देह को मैं लेकर ये शुद्ध अहंकार है और इस अहंकार से भरकर कुछ भी तुम करो यज्ञ करो दान करो तप करो उपवास करो मैं कोई जैसा तैसा तो नहीं हूं बारह साल निमक छोड़ा है कोई खास फायदा नहीं होगा अकड़ और बढ़ गई मैं पंद्रह साल से घी छोड़ दिया हूँ घी नहीं बाधा लोचू दूध नहीं बाधा लो अरे तरह अहंकार छोड़वा नहीं बाधा है न जो स्नान बोले सहज स्वभाव जो सहज स्वभाव आ जाता है ना तो उसी का होता है परमात्मा सदा बोलता रहता है लेकिन हम इतने बहरे हो गए हैं कि अहंकार के अकड़ के इतने पटल चढ़ा दिए कि परमात्मा का आवाज सुनते नहीं और अहंकार परमात्मा का रूप लेकर बोलता हूँ बोलू छू अंतरयामी छू अस अंतरयामी कभी नहीं बोलता मैं अंतरयामी हूँ <laughs> मैं बुलाया उसको बाउंड्री में मैं क्या बोलो जिज्ञासू क्या चाहिए क्या पूछते हो बोले बापू मेरे को अंतर प्रेरणा हुई है मैं क्या ठीक है तुम्हारे को ही है तुम भी हो और प्रेरणा भी है बोले हाँ एक जैन मुनि है हमारे गुरु उसने भी प्रेरणा करा है और मेरे को भी अंतर प्रेरणा हुई है मैं क्या ठीक है क्या चाहते हो क्या चाहिए बस के आशीर्वाद चाहिए वैसा करके उसने एक बटुआ निकाला बोले बापू इस पर हाथ रख दो मैं क्या हाथ तो रख दे लेकिन है क्या बोला बोले बापू एव से डोढ़ लाख तो हूँ मारा गुरु ने अर्पण करवा छू डेढ़ लाख तो गुरु को अर्पण करूंगा आश्रम बनाने में और चालीस हजार रूपया गौशाला में दूंगा और दस हजार का दाना डालूंगा दो लाख हो गए और तीस हजार में जो पग पारे हमारे सराव साधु जाते हैं उनको वस्त्र में खर्च करूंगा दो लाख तीस हजार हो गए और एक लाख कन्याओं में स्कूलों में खर्च करूंगा मैं क्या सब ठीक है लेकिन इसमें क्या है बोले इन्हें तमें हाथ ज अड़ो मैने प्रेरणा थे, मारा थे है थे मारा गुरु ने प्रेरणा थे है हे आप अडाड़ो एट्लु काम थी जाए कि बापू एक रुपयानी लॉटरी हो पांच लाख खुलते घटित घटना है मैं क्या जगह सुख हम हाथ नहीं लगाते और हम हम भी हाथ लगाएंगे तो हमारा हिस्सा कितना बोले इस नहीं मैं चढ़ाई अच्छा कितने के चलाएगा बोले जे खर्चो था पचीस पचास सौ रूपया पांच सौ रुपया रूपया धजा चढ़ाई दीस पर हाथ नहीं अडाड़ो कहता हो तो नाम धजा चढ़ाई दू तो बापू हाथ लगाड़ो हम शुवाधो जाए लगाड़ू तो कहीं थे नहीं तो बदा जूठा जय जय तो सच्चे साधु पैसा थोड़े सोचेंगे कि लोगों का रुपया दो दो रुपया लेके निशासा लेके जो पांच लाख कट्ठे हुए दस लाख कट्ठे हुए कुछ वपरागर बाकी के पांच लाख तुम्हारे को मिले हम मूर्खों को पता नहीं चलता कि हम संत के पास क्या मांग रहे हैं तू तो लाटरी ऐसी खुलवा की जो कभी नाश न हो रुपयों की लाटरी खुलवा था तो आत्मज्ञान की लाटरी हम खोलने के लिए पीछे पीछे घूम रहे है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। एक अहंकार है जो देह मेहमान मैं तो बुद्धि अंधी हो जाती है किससे क्या मांगना है वो भी पता नहीं चलता किसके आगे क्या प्रार्थना की जाए वो भी पता नहीं चलता कौन क्या देना चाहता और हम क्या मांग रहे हैं वो भी पता नहीं चलता ये अंधा अहंकार होता है गुरु कितना पुचकारते हैं कितना प्यार देते हैं कितना उठाना चाहते हैं और हम कितनी टेढ़ी खूणी मारते हैं ये अंधा अहंकार है जब अंधा अहंकार होता है तो हम भगवान का गुरु का और अपने जीवन का अनादर करने लगते हैं दूसरा होता है एक आंख खुली है, तो है कि मैं भगवान का हूं भगवान मेरे है कभी न कभी दूसरी आंख भी खोल देगा मैं भगवान का हूं भगवान सर्वव्यापक है जिसको दुख देना चाहता है वो दुखी होता है जिसको सुख देना चाहता है सुखी होता है मेरे द्वारा भी भगवान कराता है जो जो कुछ कराता है उसकी मर्जी से होता है बेटे को पढ़ा दिया तो उसकी मर्जी से बेटे की शादी होगी तो उसकी मर्जी से मेरा बेटा नहीं भगवान का बेटा है मेरा घर नहीं भगवान का घर है मेरा देह नहीं भगवान का देह है ऐसा जो अहंकार है वो भक्त का अहंकार होता है वो शुद्ध होता है पवित्र है कम से कम भगवान को कर्ता मानते हो ना अपने को तो करता पन्ने की मुसीबत से हटाते हो ये सात्विक है तीसरा अहंकार होता है गुणातीत न ये बेटा है न मकान है न घर है न दुकान है न मैं हूं न मेरा है न जीव है न ईश्वर है केवल सब संकल्पों का खेल है मैं जो है सो तो वह एक ही सचदानंद असंग मैं आत्मा हूँ मेरे ही अनेक रूप हो रहे हैं मैं ब्रह्मा हूँ सूरज में ओज मेरा है चंदा में चांदी मेरी है ऋषियों में ऋषित्व मेरा है साधुओं में साधुताई मेरी है जोगी मेरा ही जो करते हैं तपस्वी मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं ज्ञानी मेरे को ही साधते हैं और भोगी मेरे को ही ढूंढ रहे हैं मैं सुख स्वरूप हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ मैं ब्रह्म हूँ ये शुद्ध अहंकार है यह अहंकार करने से बेड़पार हो जाता है अहंकार करना है तो ऐसा करो मैं चैतन्य हूँ मैं परमात्मा का हूँ गुरु का हूँ या तो मैं ब्रह्म हूँ तीन प्रकार के अहंकार एक छोड़ दो दो तुम्हारे हैं ओम ओम ओम प्रस्तावक कहते हैं धर्म अधर्मो सुखम दुखम ये सब मन के हैं धर्म अधर्म सुख दुख के सब मन के खेल हैं विभू के नहीं परमात्मा के नहीं न करता न भोगता मुक्त एवासी सर्वदा हे आत्मदेव हे मेरे पुत्र हे जनक तू सर्वदा मुक्त है तू किसी का पुत्र नहीं किसी की पुत्री नहीं किसी की पत्नी नहीं किसी की माँ नहीं तू मुक्त आत्मा है देह है किसी की पुत्री किसी की मां किसी की पत्नी पारासर अंगिरा व्यास आदि ऋषि बैठे थे और एक वैशा आई तो उस ने वैशा को देख कर घुमाया वैशा आके ऋषियों के पास में बैठ गई पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है विष्णु पुराण का अनुवाद है वो आध्यात्मिक विष्णु पुराण का अनुवाद तो वैसा आई तो पारासर ने पूछा कि वैसे तू क्या साधुओं की सभा में आई यहां तो पवित्र लोग रहते हैं और तू कहां आई मलेच तो वैसा बोलते कि संतो आपको वचन शोभा नहीं देते मैंने सोचा था कि आप तो ब्रह्मवेता है ज्ञानवान है लेकिन आप मेरे शरीर को देखते हैं मेरा कोई दुष्कृत प्रारब्ध था अगले जन्म का कोई दुष्कृत प्रारब्ध रहा होगा इस जन्म का कोई दुष्संग रहा होगा तो शरीर से मैं भले वैशा हूँ लेकिन स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ स्वरूप से तो मैं वो हूँ जिसका तुम ध्यान करते हो स्वरूप से तो मैं वो हूँ जिसके लिए तुम लोग जोग करते हो मैं चैतन्य हूँ मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ बोले वैसा जब तू ब्रह्म स्वरूप है तो वैसा काय को हुई तो वैसा बोलते मैं कभी वैसा हुई नहीं यह हार मास के शरीर का प्रारब्ध है और यह हार मास के शरीर को लोग वैसा कहते हैं इसको देवी कहते हैं दानवी कहते हैं असुरी कहते हैं सुरी कहते हैं मैं असुर और सुर दोनों का आधार स्वरूप जो मन इंद्रियों से परे आवांग मनसा अगोचर जो चैतन्य है वो मैं हूँ संतों ने कहा तो तुझे प्रणाम है बोले प्रणाम करने वाला भी मैं हूँ लेने वाला भी प्रणाम मैं हूँ मेरी सत्ता से प्रणाम कर रहे हो और मुझी को कर रहे हो धन्य हो आप चर्चा आत्मा की करो तब पारा ने कहा मूर्ख स्त्री आत्मा की कभी चर्चा होती है तो वैसा बोलते चर्चा करने से आत्मा भाग जाता है आत्मा की चर्चा न होगी तो अनात्मा की होगी बोले तो अनात्मा की चर्चा होती है लेकिन अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती है आत्मा की शुद्ध चर्चा तो नहीं होती लेकिन फिर भी अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती चर्चा करते करते आदमी आत्मामय हो जाता है तब वेद व्यास कहते जब आत्मा हो जाता आत्मा ही है तो आत्मामय क्या होता है तो इस प्रकार के अंदर अंदर शास्त्रार्थ करते और फिर उस वैश्या को बोलते तो धनभागी है बादशाली तो भारत की वैश्या को तत्व ज्ञान हो सकता है तो भारत के साधुओं को स्त्रियों को तत्व ज्ञान होने में क्या हरकत है क्या अड़चन है ओ, भारत के नन्ने मुन्ने बच्चों को ज्ञान हो सकता है पहला सर्वत्र परमात्मा दिख सकता है द्रुव को अटल समाधि लग सकती है वामदेव को माता के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत को नौ बार उपदेश सुनने से साक्षात्कार हो सकता है तो हमको नब्बे बार सुन ले हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं और धीरे धीरे धीरे धीरे अविद्या हटती जाती है ज्यों ज्यों संतों का संग होता है साधना होती सेवा होती क्यों क्यों अविद्या का हिस्सा घटता जाता है और ब्रह्म विद्या चमकती जाती है तुम जो बैठे हो कोई कायदेबाजी से थोड़े बैठे हो कोई मनोरंजन के लिए थोड़े बैठे हो ये कोई पुण्य है जो तुम्हें घसीट के ला रहे हैं और तुम्हारा अंदर कोई ज्योत है जो तुम्हें बैठने को तत्पर कर रही है तो जो जो बैठते जाएंगे जो जो मन में शीतल होते जाएंगे त्यो त्यो अविद्याश होती जाएगी ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती जाएगी तो धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसहा न हो। करता सी न भोगता सी मुक्त एवासी सर्वदा। फिर तुमको अनुभव होगा कि मैं सर्वदा मुक्त हूँ बंधन में हूँ नहीं लेकिन अभी देह से जुड़े हैं अध्यास है पुराना इसलिए लक्का कि बंधन है मैं तो कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु जो न भवान ऐसा साखी नाम आत्मा नाम विधि मुक्त यदि दे हम पृथक प्रत्य ची विश्राम तिष्ट से अपने को प्रथक करोगे चित्त उसी समय विश्राम को पालेगा कोई अपमान कर दे गधा कह दे तो तुम बोलो वो बड़ी कृपा है गधे में भी मैं हूं आप अच्छी तरह मेरे को जानते हैं क्योंकि हिजाद मूर्ख बहुत सारू साचू को छर्खमा पर हूं रहू छू उसी समय आनंद तू तो आंधड़ो होशियार होशियार भी छू तू लुच्चो शोधी शोधी ने मरी जाता है कारण के लोगों से हा गांडो हाँ अखंड ब्रह्मांड ना स्वामी मानूच छूट गांडो भी छू <laughs> इस प्रकार का विचार कर तो मुक्ति तो बच्चों के कारण ही है कोई कठिन थोड़ा अनुभवी <स्थाथ> ने अनुवी आनंद आत्माना ज्ञान सीवाय कई न कहू रे अनुभवी ने एटल आनंद म रेव रे सुख दुख आवे तो विरा सहिले ले अनुभवी ने एटल आनंद मरेव रे सुख आया दुख आया सब शरीर से गुजर जाएगा शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा जो मिट्टी होने वाला है उसका अपमान हुआ तो क्या फर्क पड़ता है मान हुआ तो क्या फर्क पड़ता है दे रहे हैं दे धराधर न तुम विप्र आदि को वर्णो न आश्वमी क्ष गोचरा असंगो निर्विकारो विश्वसाक्षी सुखी भव तू विश्व का साक्षी है विश्व बदलता जा रहा है चांद को देख लिया सितारों को देख लिया हजारों मील दूरी लाखों मील की दूरी को तू देख रहा है लेकिन यह चीजें तुझे नहीं देखती सच पूछो तो वहां भी तेरी चेतना फैलू है तू अपने को देह मानकर कैद में आ जाता है कि ये मैं हूं और वो फराया है सच पूछो तो जो जो तुम वो दिखेगा भी नहीं जो तुम हो तो तुम्हारे सहारे स्वप्न बनता है तो तुम हो वही दिखता है रात का सपना जो है तुम हो तुम चेतन और चेतन का विवर्त जो है सपने का जगत है तो तुम्हारा ही विवर्त तुमको दिख रहा है और तुम अपने को अलग मान रहे हो सच पुछो तो तुम्हारा ही हिस्सा तुम देख रहे हो तुम दृष्टा उसका फैलावा करके और उसमें टिकट निबारी हो बा से टिकट आप टिकट है तू बारी तू चेन टिकट आप नारो हे तू क्या जो धक्को मारे थे तू हा जे धक्को खाए तू तो या कर तो सारू जल्दी आपे तो सारू आ टी टी सारू, तो, सारू तो आ तो बहुत लुच्चाओं दस दस रुपया लुच्चाओ तू मू मैं टूटे अरे राम राम सौ बारे हाथ में आया था मगर आँख खुली तो मेरा ही गरेबा था सौ बार पढ़ा पूछू आंख खुली तो जो के मारूज बधु रूप है ऐसे ही जागृत न आँख खुल जाए जो जो तुम्हें देखता है वो तुम्हारा ही रूप है फिर तुम्हें भय कहा अशोक कहा चूली भी तुम अमृत भी तुम आपे लाडा आपे लाडी आपे मैया हो फकी हो पाहु निकल कैद न हो फीरा आपे अल्लाह हो बुकल जो सूते उतते तेरी लो फकी आप अल्लाह हो बुकल जा रही थी बुकले के साथ नव युवक बुकला था राजकुमार बुकल बैठी थी पत्नी उसकी सिंध का रहा होगा कोई चली आंधी तूफान चला हा किश्ती हुल मारने लगी और बुक्कल बोलती है कि पति देव क्या आप घबराते नहीं आप निश्चिंत होकर बैठे हैं, मौन होकर बैठे हैं, शांत होकर बैठे हैं। देखो तूफान चला है आपको डर नहीं लगता उसने कहा डरने के किस्तियां क्या बात है डर दर क्या डरने से तूफान रुक जाएगा क्या डरने से क्या मैं मरूंगा मैं थोड़े मरता हूं बोले लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं देखो इतना तूफान है कुछ सोचो आपको भय नहीं राजकुमार ने मयान से तलवार निकाली चमकती हुई धकती हुई रख दी बुक्कल के गर्दन पर वो हंस रही है बोले इतनी चमकती हुई तलवार तेरे गर्दन पर तू हंस रही है तेरे को डर नहीं लगता बोले मेरे पिया के हाथ में तलवार है डरना क्या बोले ऐसे ही मेरे जीवन की दूरी भी पिया के हाथ में है तो मेरे को भी डरना क्या यदि हमारे जीने में कल्याण होगा तो बचा लेगा और मरने में कल्याण होगा तो डुबा देगा जब जीवन उसने दिया तो ले लेना भी तो उसी के हाथ की बात हम डरे क्यों इनकार क्यों करें सहमत है तेरा पाना मीठा लागे नानक ने कहा तेरा पाना मीठा लागे राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है हमारी न आरजू है न जितजू है स्वामी जी सोकड़ा कब आओगे की आ जाएंगे कब आओगे कोई पता नहीं बापू शुक्रवार है जशो फोन करी देना शनिवार जैसे कोई ख्याल नहीं इतवार को जाओगे विचार तो कर रहे जाएंगे लेकिन क्या पता कोई पता नहीं जाएंगे तो जाएंगे जब इतवार को जाएंगे तो जाएंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे तो नहीं तेरी मर्जी पूर्ण हो कबीर को कहता है कमाल के लोग आए रोटी खाने को तो किसी को सत्संग सुनने को आए तो किसी को बोलना नहीं बैठो अब बाजार में कर्ज नहीं मिलता है लोगों को रवाना कर देना कबीर बोलता है मैं वायदा नहीं कर सकता हूँ रवाना का आ जाएगा तो रवाना कर दूंगा और बिठाने का आएगा तो बिठा दूंगा बोले बिठाओगे पक्का नहीं कहता हूं कि बिठाऊंगा तो भगाओगे जैसी लहर उसने भेज दी हो जाएगा कोई पकड़ नहीं कोई आग्रह नहीं जो अस्तित्व के साथ एक हो गया ना उसको पूछो तुम कितनी हो कोई लोग बोलते बापू तुम कितना दाड़ा रहाना था छोकड़ा में क्या जवाना अरे गीत गाते हुए उस पक्षी से कोई पूछे कितना गुनगुना रहा है मधुर कितनी देर डाल पर बैठेगा इस डाल के बाद फिर कहाँ बैठेगा तो पक्षी को पूछने वाला आदमी नादान है पक्षी को ही पता नहीं ऐसे जब आपकी पकड़ छूट जाती है तो आपको पता ही नहीं होता कि कल मेरे को कहाँ खाना कहाँ रहना कहाँ जाना